मैं अमिताभ कुमार दास साथियों हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत क्रांतिकारी की कहानी बताता हूँ जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सकें आज जिस महान क्रांतिकारी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वे एक पंजाबी कवि थे जिन्होंने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी और सिर्फ सैतीस साल की उम्र में खालिस्तानी आतंकियों के हाथों शहीद हो गया अवतार सिंह संधू का जन्म 9 सितंबर सन उन्नीस को पंजाब के जलंधर जिले के तलवंडी सलेम गांव में हुआ था उनके पिता सोहन सिंह संधू फौज में थे और कविताएं भी लिखा करते थे अपने पिता के असर में बचपन में ही अवतार सिंह संधू को भी कविता की तखलुस की तलाश में थे दिनों उन्होंने मैक्सिम गोरकी का उपन्यास मदर पढ़ा जो हिंदी में माँ के नाम से बहुत लोकप्रिय है गोरकी के इस उपन्यास में एक किरदार है पाशा ये नाम अवतार सिंह संधु को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना नाम अवतार से पार्श रख लिया यह पाशा का ही संक्षिप्त रूप था 1970 तक आते आते पंजाब में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका था पंजाब में मुट्ठी भर किसानों के पास बहुत पैसे आ गए थे और वे बहुत खुशहाल हो गए थे लेकिन साथ ही पंजाबी समाज में गैर बराबरी यानी विषमता भी काफी बढ़ी थी इसकी प्रतिक्रिया में पंजाब में वामपंथी आंदोलन काफी तेज हो गया था अवतार सिंह पाश भगत सिंह को अपना नायक मानते थे और धीरे धीरे भगत सिंह की तरफ वे भी कम्युनिस्ट हो गए। 1970 में उनका पहला काव्य संग्रह छपा जिसका शीर्षक था लौह कथा इसके छपने के बाद अवतार सिंह पाश पुलिस की नजर में चढ़ गए उन्हीं दिनों अवतार सिंह पाश के गांव में नक्सलियों ने एक ईंट भट्ठा मालिक की हत्या कर दी। पुलिस ने अवतार सिंह पाश को हत्या के इस झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। दो बरस तक अवतार सिंह पाश जेल में रहे लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई और 1972 में पाश को जेल से रिहा कर दिया गया जेल से रिहा होने के बाद अवतार सिंह पाश और जोर शोर से वामपंथी आंदोलन से जुड़ गए उन्होंने पंजाबी में एक साहित्यिक पत्रिका निकालनी शुरू की जिसका नाम था खेतों में हल चलने से जो लकीर बनती है उसे पंजाबी भाषा में सियाड़ कहते हैं। तो इस पत्रिका के माध्यम से भी अवतार सिंह पाश ने गरीबों की लड़ाई तेज कर दी उन्नीस में अवतार सिंह पाश को पंजाबी साहित्य अकादमी की फेलोशिप मिली और वे विदेश यात्राओं पर गए पहले वे इंग्लैंड गए और फिर अमेरिका गए। 80 के दशक आते आते तक पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन फैल चुका था और खालिस्तानी आतंकी खून की नदियां बहाने लगे थे ऐसे समय में अवतार सिंह पाश अमेरिका के एक संगठन एन टी से जुड़ गए जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाया करता था यह बहुत हिम्मत की बात थी और इसके बाद से ही अवतार सिंह पाश खालिस्तानियों की हिटलिस्ट में आ गए उन्नीस में अवतार सिंह पाश ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कविता लिखी सब तो खतरनाक सबसे खतरनाक मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होता पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, होतीदारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है सबसे खतरनाक नहीं होता कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है जुगनुओं की लव में पड़ना, मुठ्ठियां भीज कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है सबसे खतरनाक नहीं होता सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना तड़प का ना होना सब कुछ सहन कर जाना घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है सबसे खतरनाक वो आंख होती है जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती गद्दारी और दोब की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना इस पंजाबी कविता का हिंदी तेलुगु तमिल मराठी बंगाली आदि भाषाओं में अनुवाद हो चुका है अवतार सिंह पाश की यह कविता आज भी प्रतिरोध साहित्य का एक अभिन्न हिस्सा है सन 1988 में अवतार सिंह पाश थोड़े समय के लिए अमेरिका से हिंदुस्तान आए 23 मार्च 1988 को जब वे अपने मित्र हंसराज के साथ अपने गांव में एक कुएं के पास खड़े थे तो अचानक खेत में छिपे हुए खालिस्तानी आतंकियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया और दोनों को गोलियों से छल कर दिया अवतार सिंह पाश मौके पर ही शहीद हो गए उस समय उनकी उम्र सिर्फ सैतीस बरस थी संयोग ऐसा था कि उस दिन 23 मार्च का दिन था जो भगत सिंह का भी शहादत दिवस है और भगत सिंह को अवतार सिंह पाश ने हमेशा अपना नायक माना था अपना हीरो माना था अवतार सिंह पाश की कविता सबसे खतरनाक एन के पाठ्यक्रम में भी शामिल कर ली गई इसके बाद जब देश में सांप्रदायिक शक्तियों ने सर उठाना शुरू किया तो सांप्रदायिक संगठनों ने एक मुहिम छेड़ दी और सरकार से मांग की कि अवतार इस सिंह इसकी प्रतिक्रिया में पंजाब के वामपंथी संगठनों ने इस कविता की सैकड़ों प्रतिया पर्चो में छपवाई और उन पर्चों को लोगों के बीच बांट दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चमन लाल ने हिंदी भाषा में अवतार पाश की कविताओं का अनुवाद अनुवाद किया। यह काफी चर्चित रहा और इसके लिए प्रोफेसर चमन लाल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया सन 2015 में प्रोफेसर चमन लाल ने साहित्य अकादमी का यह पुरस्कार लौटा दिया क्योंकि वो देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिक हिंसा से काफी आहत थे हिंदी के प्रख्यात समालोचक प्रोफेसर नामवर सिंह ने अवतार सिंह पाश की तुलना स्पेनिश कवि लोड़का से की स्पेनिश के क्रांति कवि कवि लोड़का को स्पेन के तानाशाह फ्रेंको ने उनकी क्रांतिकारी कविताओं के लिए मरवा दिया था प्रोफेसर नामवर सिंह ने अवतार सिंह पाश को हिंदुस्तान का लोड़का बताया तो साथियों ये थी पंजाबी के अमर क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह की कहानी अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ में हासिल हूंगा तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार किससे क्रांतिकारियों की जिन्होंने इनकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया